महफिल एक अहकशा के सभी साथियों को हमारा सलाम है दोस्तों शुर्शायरी नजमो नगमो गियों की इस महफिल में हमारे सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों महफिल एक अहकशा में आज एक पंजाबी नगमा या यूं कहिए पंजाबी लोकगीतों का एक खास रूप की खिदमत है एक खास जोनर जिसे छल्ला के नाम से जाना जाता है इस छल्ला को कई गुल ने गाया है और अपने अपने तरीके से गाया है तरीकों के बदलाव में कई बार बोल भी बदले हैं लेकिन दोस्तों इस छल्ला का असर नहीं बदला है असर वही है दर्द वही है एक गृहणी के दिल की पीढ़ जो सुनने वालों के दिलों को छील जाती है आखिर ये छल्ला होता क्या है दोस्तों इसके बारे में एक शाम मेरे नाम के मनीष जी कहते हैं जैसा कि नाम से स्पष्ट है छल्ला लोकगीत के केंद्र में वो अंगूठी होती है जो प्रेमिका को अपने प्रियतम से मिलती है पर जब उसका प्रेमी दूर देश चला जाता है तो वो अपने दिल का हाल किसे बताए और किस चीज ऐसी उसी छल्ले से जो उसके साजन की दी हुई एकमात्र निशानी है यानी कि छल्ला लोक छल्ले से कही जाने वाली एक विरहिणी की आव पीती है छल्ले को कई पंजाबी गायकों ने समय समय पर पंजाबी फिल्मों और एल्बमो में गाया है इस तरह के जितने भी गीत हैं, उनमें रेशमा इनायत अली गुरुदास मान रब्बी शेरगिल और शौकत अली के वर्जन्स काफी मशहूर हुए तो दोस्तों आज हम अपनी को शौकत अली के से सराबोर करने वाले हैं। दोस्तों हम शौकत अली को सुने उससे पहले चलिए इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं शौकत अली खान पाकिस्तान के एक जाने माने लोग गायक हैं। इनका जन्म मलकवल के एक के परिवार में हुआ था शौकत ने अपने बड़े भाई इनायत अली खान की मदद से 1960 के दशक में ही अपने कॉलेज के दिनों में गाना शुरू कर दिया था दोस्तों तो तो 1970 से ही गजल और पंजाबी लोकगीत गाने लगे और उन्नीस में जब मैं दिल्ली में एशियन खेलों का आयोजन किया गया था तो शौकत अली ने वहाँ अपना लाइव परफॉर्मेंस दिया था इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी प्राप्त है दोस्तों अभी हाल ही में आए लव आजकल में इनके गाय हस बोलवे गाना की पहली दो पंक्तियां इस्तेमाल की गयी थी दोस्तों अब यह गाना एक लोक गीत का रूप ले चुका है शौकत अली साहब के कई गाने मकबूल हुए है उन गानों में छल्ला और जागा प्रमुख हैं। दोस्तों इनके सुपुत्र भी गाते हैं जिनका नाम है इमरान शौकत दोस्तों छल्ला गाना अभी हाल में ही इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म थूक में शामिल किया गया था वह छल्ला लोकगीतों वाले सारे छल्लों से काफी अलग है अगर कुछ समानता है दोस्तों तो बस यह है कि उसने भी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों का दर्द शामिल है उस दर्द को प्रधानता दी गई है इस गाने को बब्बू मान ने गाया है और संगीत दिया है प्रीतम ने हो छल्ला पाया गहने दुख जिंदड़ी ने सहने सदा मापे नहीं रहने गल सुन सुनतावला ढोला वो साड के कित कोला साथियों बातें बहुत हो गई चलिए तो अब ज्यादा समय न कमाते हुए हम छल्ला की और अपनी महफिल का रुख कर देते हैं और सुनते हैं ये लोकप्रिय पंजाबी लोकगीत साथियों अगली महफिल तक इजाजत लेते हैं हम आपसे सलाम आदा नमस्कार मैं तेरा जान कदर केरी पूरे होए छला तेरी पूरे होए वतन मायदा ओए होए वतन मायदा पूरे वतन माइदा पूरे होए जाना पहले, पूरे हो जाना पहले पूरे, जाना पहले, पूरे गल सुन थलिया छोरा दिल ए पुत्र मिठे मेरे पुत्र मिठे तेरे अल्लाह सबनों तेरे हुए पुत्र मिठे तेरे अल्लाह सबनों तेरे गल सुन छलिया भागी <स्थारी> छिया आया छला मुड़ के नहीं आया हो छा मुड़ के नहीं आया छला मुड़के नहीं आया हो रोना उम्र दबायाए मले पराया छा मुड़के नहीं आया मलिया पर आया गल सुन सामला बोला हो बेरी पूरे हुए वतन మైదా దూరే వطن మైదా దూరే వطن మైదా దూరే ఓయే గానా పెలే దూరే ఓయే గానా పెలే దూరే గానా పెలే దూరే ఓకల సు జల్యా ఓ చోరా